पूर्व का परामर्शक है तो इन्होंने लिखा है कि जिन्होंने प्रकृति को छोड़ दिया है, उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं और जो प्रकृति में लगे हुए हैं उनको भी प्रणाम कर रहे हैं दोनों व्यक्तियों को तांग का दोनों का परामर्श किया क्या किया जो प्रकृति को छोड़ दिए हैं विवेक हमने विवेकिनोपी अविवेकिनो किया जो विवेकी अविवेकी ये दोनों है उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं हम नमस्कार कर रहे हैं क्या कर रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं दोनों का नमस्कार कर रहे हैं इधर कहा और हम लोग आगे चले कल सब बता दिए कि नहीं ऐसे करेंगे जीवन भरी पीछे होता रहे कपिलाय महा मुनई मुनई शिष्याय तथ्य पंच शिखाय तथी स्वयं कृष्णा ये नमस्या महामुनि क्यों कर रहे हैं तो है है कि भोग तो सिद्ध दिख रहे हैं अपर योग्य रहने के कारण ये बद्ध पुरुष भी नमन के योगी इनका कहना है कि जो भोक्ता है अभी तो बद्ध है उस दिन आज पुरुष का विवेक हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे इसीलिए उनको भी क्या है? नमस्कार योग्य है वो सभी तो जीवन चाहिए मैंने उनका हेतु दे रहे हैं उनको क्यों नमस्कार कर रहे हैं इसीलिए उनका नमस्कार किया जा रहा है की आगे चल करके मोक्ष का संपादन मन भुक्त होगा का वो क्या करेंगे संपादन करने वाले हैं इसलिए नमस्कार किया अब चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं कपिलाय महा मुनय शिष्या और आसुरही शिष्याय मुनय तस् उनके जो शिष्य कौन थे आभ नाम के वो भी मुनि हैं मुनई शिष्याय चा आसुरही और फिर कह रहे हैं पंच शिखाय तथा ईश्वर कृष्णाय क्या ले कृष्णायती नमस्या महा क्या कह दिया है? ये इति पहल आना पड़ेगा जो ये सब लोग हैं इनको क्या कहने जा रहा है सबसे पहले किसको प्रणाम कर रहे हैं कपिलाय क्योंकि इस शास्त्र के प्रवर्तक कौन है हमारे महारिषि कपिल इसलिए सर्वप्रथम प्रणाम किया कि प्रकृत शास्त्र के प्रवर्तक जो संख्या चार्य हैं उनको क्रम से प्रणाम कर सारे पहलम कपिलाय नम श्यामा महा फिर का एते कह दिया मैंने एत का लोकर करें वयम अध्यार करिए क्या करना है एति वयम, वयम कपिलाय नमस्यामा हम ये सब एक वयम एते का का अन्न पदार्थ नमस्यामा या बहुवचन का है तो व्यम व्यम ए हम सब यह है। हम सब यह वयम इति इति माने यह है। यह कौन हम सब ऐसा टीकाकार कहते इति मने वयम मानी इति के बाद में क्या दया करना वयम वयम इति मतलब इसका मतलब की बहुत लोग सब लोग हम मिलकर क्या करना चाह रहे हैं जिस वहाँ लिखा है, है। असमदु दुषा विशेषण से न पटुर हम ब्रवीमी है ना पटुर हम ब्रबीमी में क्या नहीं होता है माने द्विवचन बहुवचन नहीं होता है ऐसे एक के लिए सूत्र असमदो द्वयो श्या सत्स पढ़े हो समाज असमदो दो श्या वयम अहम के स्थान में वयम भी हो सकता है अहम के स्थान में आवाम भी हो सकता है एक वचन में द्विवचन बहुचन हो सकता है वह एक बार तक सा विशेषण से यदि विशेषण हो जाएगा तब एक वचन का एक वचन ही रहेगा द्विवचन का द्विवचन ही रहेगा वहन वचन होता ही है एक वचन में ये दो प्रस है तो वहां क्या प्रयोग होगा वयम अब यहां इन्होंने कहा इसलिए एक तरह का पटुर हम ब्रह्मी की तरह नहीं इसमें कोई कुशलता नहीं है प्रतीत हो रही है एते वयम इसलिए नीचे टीका कारण न कर रहे हैं यहां वयम के साथ अभिदान एते वयम नमस्या एते वयम नमस्यामह माने जिसे कहते हैं लोग वयम यहाँ एते, एते का अर्थ क्या करने व्यय नमस्याम वपिलाय एति वयम कपिलाय नम श्याम गुरु जी वाचस्पति स्त्री तो लिख रहे हैं तो वो तो अकेले हैं अकेले हैं पर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं बहुवचन प्रयोग इसे भट्टो ये से लिखते हैं क्या ध्यायम ध्यायम ध्याम परम ब्रह्मा सिद्धांत व्याख्या प्रौढ़ क्या चलता है अरे पीछे भी क्या कहा उन्होंने नमस्कान नमस्कार माने अपने शिष्यों के सहित सब लोग मिलकर नु, के प्रणाम करे थे हम लोग सब लोग इसलिए एते व्यम वुमा माने एती का संबंध किसके साथ है वयम के साथ माने एती वयम नुमा किनको तो कहे कपिला कपिल जी कैसे हैं तो महामुनये क्यों वो मुनि है महा मुनि महा मुनि तस्मयी महा अब इनों का कहने का जो वयम शब्द का जो प्रयोग ना करके उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया एसे शब्द का प्रयोग किया है तो लोग कहते हैं कि अपने को वयम कहते उद्धत तो उद्धक हो जाता माने अभिमान ज्योतित होता इसलिए वयम शब्द का अभिमान ना ज्योतित हो इसलिए वयम को छोड़ करके ए शब्द का प्रयोग किया तब तो फिर आया कि जैसे स्वामी जी कहे बहुवचन क्यों किया कहे बहुवचन की सब परिवार से स्योतनाए अपने परिवार के सहित अपने शिष्यों के सहित यह बताना चाहे हम अत्यंत विनम्र हैं इस विनम्र भाव को करने के लिए अपने सकल परिवार के सहित उनको क्या करना चाह रहे हैं अपने विद्यार्थियों के सहित क्या करना चाह रहे हैं कि जनमत वंशो दिधा जन्मना जनमना विद्या कौन सूत्र है विद्या योन संबंध है ना आ? संख्या बन से दोनों का एक सूत्र है विद्या योनि संबंधी माने विद्या संबंधी योनि माने कुल वाला जनमना वाला इन दोनों से गुण होता है तो इन्होंने क्या कहा कि एक शब्द का प्रयोग क्यों किया अपने उद्यता को कि हम उदंड मतलब बहुत अभिमान निराकरण के लिए तीसरा किया बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया सपरिकर अपने पर नौकर पर घर परिवार के साथ क्या करना चाह रहे हैं पूरे परिवार की विनम्रता ज्योतन करने के लिए क्या प्रयोग किया है बहुवचन का प्रयोग किया है क्या किया है बहुवचन का प्रयोग किया है यद्यपि यहाँ क्या होना चाहिए असमत फिर भी उन्होंने पूर्वक प्रयोग करके क्या कह दिया उन्होंने इन्होंने वयम करेंगे तो वयम ही से रहेगा एक प्रयोग इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए एक सूत्रदी नाम सर्वेर नित्यम कोई पढ़ा है इसमें सा चाचा एटी बनेगा यदि अहम मुगतम अहम स तब क्या वयम तो वही कहते हैं कि यहां कैसे प्रयोग किया यहां पर यदि यह प्रयोग करते करती प्रथमा की है। यहां प्रयोग यहां लोग कहते हैं व्यय ही होना चाहिए क्या होना चाहिए परंतु व्यम नहीं किया इसे लिए कि उन्होंने सीधे युष्म के साथ समानाधिकरण नहीं किया क्या नहीं किया है उसमें युष्म असमद अन्यु प्रथम से प्रति वाक्य है मजा युष्म असमद तीनों का प्रयोग प्रयोग हो तो अन्य वचन प्रथम पुरुष का क्या कर देना चाहिए कहना चाहिए। तो क्या वचन हो, कौन होगा उत्तम पुरुष होगा भाष्य कार ने फिर कहा कि भाषकार ने कहा शेष प्रथमा शेषक ग्रहण थी वही कारण से नहीं शेष अन्यस्य शेषक ग्रहण गृह थे बढ़े भाषकार ने कहा कि एक बातिक बनाया क्या वार्तिक बनाया अस्मद अन्य सुप्रथमत से प्रतिद हो वक्तव्य मान जहाँ इसमद अस्मद और अन्य तीनों का साथ साथ प्रयोग हो तो प्रथम पुरुष का प्रसेद कहना चाहिए तो कौन पुरुष होगा या तो प्रथम होगा या तो उत्तम होगा तब तो यहाँ क्या होना चाहिए था उत्तम ही होना चाहिए था उन्होंने कहा उसके पास कारण अंत में की नहीं से से इन्होंने कहा यदि शेष का मतलब होता है कि जो अवशिष्ट हो ये नहीं कि जो अवशिष्ट वो भी लिया जाए और अवशिष्ट से अतिरिक्त जो अन्य व्यम आदि भी लिया जाए ये तो नहीं लिया जा सकता है इसलिए उन्होंने इस जो वचन के द्वारा क्या कह दिया फिर इस वार्तिक का प्रत्याख्यान कर दिया इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग हो गया क्या प्रयोग हो गया ए में प्रथम प्रथम पुरुष का प्रयोग हो गया किस किसके द्वारा नहीं शेष अन्य भारत अब बात यहाँ आई है कि ए का निश्चित हो गया सपरिकर सपरिवार के सहित क्या करने सशिष्य के सहित करने के लिए एते शब्द का प्रयोग किया क्या किया एते का प्रयोग किया फिर एते वयम नमस्यामा ऐसा प्रयोग कर अन्वय करेंगे अब सर्वप्रथम यह विचार है पहले हम लोग अर्थ कर लेते हैं महामुनि कपिल के लिए नमस्कार है तस् तस्मन महामुनि के जो शिष्य आश्वरी जो मुनि है उनके लिए वे क्या है नमस्कार है और उनके जो शिष्य कौन है पंच है उनके लिए भी नमस्कार है और ईश्वर कृष्ण के लिए भी नमस्कार है सामान्य अर्थ है क्या है अब यहाँ पर जो व्याकरण की दृष्टि से आप विचार करते हैं कि नमस्यामा है क्या प्रयोग है तो नम शब्द से नमस्यामा श्यामा से बना है नाम धातु से तो नमस्यामा जब बना है तो यहाँ पर स्थिति की है कि नम का योग है नमा के युग में कौन व्यक्ति होती च्चौर्थी। है चतुर्थी होती है अब एक नमा सार्थक नमा एक है निरर्थक समुदाय अर्थवान समुदाय ही अर्थवान होता है उसका एक देश क्या होता है अनर्थक होता है तो नम श्यामा का एक देश कौन हुआ नमः वो तो अर्थवान नहीं है यदि अर्थवान होता तो उसका योग होता तो नम स्वस्ती स्वाहा सदा अलम इसे क्या होती चतुर्थी होती ऐसे तो नमस्यामा का वो कर्म है कर्म में कौन व्यक्ति होती है किस सूत्र से? से कर्म द्वितीय कर्तम से कर्म संज्ञा हुई इसका नमस्यामा का अर्थ क्या हुआ मान्य तुष्ट अनुकूल कर बदकूल कर बदगात्मा का मन तुष्टि अनुकूल कर वक्त योग आत्मको व्यापार ये कहना चाह रहा है तो नमस तो जब तुष्टि किन में पैदा होगी कौन प्रणाम करने से प्रसन्न होता तो जिसको प्रणाम किया जाता है तुम तो मुनी में तुष्टि उत्पन्न हुई और उनके तुष्टि के अनुकूल जो हाथ पैर जो जोड़ जो रहे हैं यही उनका व्यापार है वह व्यापार किसमें है वाचस्पति में तो कर्म हो जाए फलाश्रय हो जाने से कर्म संज्ञा होगी कर्तव्य से कर्म संज्ञा हो जाने से कर्म द्वितीया से क्या होना चाहिए द्वितीय होगा तो क्या लिखना चाहिए ता महा मुनिम कपिलम ऐसे तो प्रयोग होगा मुनिम होगा शिष्यम होगा मानी जो श्लोक बात की बात परंतु द्वितीया होनी चाहिए तो किसी ने कहा कि यहाँ नमस्त घटक जो नमा है उसके युग में चतुर्थी होगी तो कह चतुर्थी हो नहीं सकती क्यों समुदायो ही अर्थवान से एक देशो अनर्थकहा समुदाय क्या होगा अर्थवान होगा उसका एक देश अनर्थक अनर्थक होने से नहीं होगा तब क्या किया जाए तो जैसे नमस्कर्मो स्वयं भूवे स्वयं भवे नमस्क पढ़े पुरा कारको पदस्य पदस्य कर्मण स्थानीन क्या उदाहरण दिया वहाँ पर नमस्कुरो नृसिहाय मन नृसिघम अनुकूलयितुं नमस्क मन निरसंघ भगवान को अनुकूल करने के लिए क्या करते हैं हम नमस्कार करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर क्रियार्थो पदस्य कर्मणि स्थानीन यह सूत्र है कौन सा सूत्र है क्रियार्थो पदस्यचा कर्मिशानिना इसके द्वारा क्या कर दो चतुर्थी करो किसके द्वारा कर दो तो क्रियार्थो पदसा कर्मणि संस्कार हो जाएगा कपिलम अनुकूलितुम क्या कहेंगे कपिलम अनुकूलितुम उसी पे का दूसरे मन करते जो समझ कपिलम अनुकूल तुम किो मी नम कपिलम प्रियम प्रेम करने के लिए कपिलम कपिल नमस्कुरमा उसी प्रकार मुनिम शिष्य आसुरी तुम नमस्कुरमा सम्यक करते चलिए अनुकूल ही तुमका जब अध्यार द्वितीय हो जाएगी अज नहीं करेंगे तब क्या होती है उसमें चतुर्थी जहाँ पर तुम तदादी का अप्रयोग हो उसका जो कर्म तदा चका भवती चतुर्थी भवती किसका अर्थ है क्रियार्थो कर्मणानिना व्याकरण कुछ नहीं होता है पदे पदे व्याकरण क्या हो सकता है के जो अवलंघन किए उन्हीं को लिखे इसलिए तो उनके बाच नहीं कर रहे हैं व्याकरण हाँ नहीं ठीक है उन्हें कर कुछ चल रहे हैं। दे दे उन्होंने दे जो मंगलाचरण किया है ना तो गलत हो जाएगा हम व्याकरण व्याकरण व्याकरण सब में लगता है व्याकरण तो कोई बात <laughs> सब में लगता है क्या करता है तुम और स्वास्थ्य उनके जो शिष्य थे कौन आया करने के लिए नमस्कार उनको भी, भी के लिए। उनको ही अनुकूल तुम यद्यपि एक नियम एक न प्रो चातम के स्वरी माना एक वचन का प्रयोग कहा नहीं करना चाहिए अपने, लिए गुरु, अपने लिए, गुरु लिए, गुरु के लिए गुरु के लिए और भगवान के स्वरे इन्होंने तीन वचन का क्या कह दिया कपिला आदरार्थ तो उनमें इतने बड़े विशेषण लगा दिए आदर अपने आप दूतित हो गया महा मुझे लगा दिया तो बहुचन का प्रयोग करने की आवश्यकता है भाई आप बहुचन का प्रयोग क्यों करते हैं आदरार्थ करते हैं और वो आदरार्थ द्वितीय हो जा रहा है हाँ। महा महामुनि मुनि शब्द का क्या आया गीता में आया द्वितीय अध्याय किसको याद है मुनि रुचे ऐसी यही वाला मुनि है वही कहने जा रहे हैं ठीक है महा मुनि मुनि ज्ञानवान मुनि मुनि महा मुनि उन्हें विशेषण है ना वो बहुत बड़े मुनि कहने से क्या हो गया उनका आदर आ गया कि बहुचन करते महा, महा मुनि जो कपिल जी ऐसा कहने चाहिए की कपिला कहना अच्छा लग, लग रहा है हाँ तो इसीलिए उन्होंने कह दिया क्या कह दिया हाँ और उन्होंने कहा कैसे वो ज्ञान वाले हैं अप्रतिहत ज्ञान वाले उनका ज्ञान कहीं रुकता नहीं है अप्रतिहत ज्ञान वाले कौन अप्रतिहत ज्ञान वाले हैं यही उसका महत्व उनका अप्रतिहत अनौपदेशम मैंने इनका कोई उपदेशक नहीं पहले से इनको स्वयं अपने आप आ गया था अप्रतिहत गति वाली है और कैसे हैं इनका कोई उपदेषता नहीं है तो सबसे बड़े प्रश्न यही आचार्य हैं इसीलिए कहा जाता है इन दो बातों को सूचित करने के लिए क्या लिखा है महापद का प्रयोग किया है क्या किया है माने इनका ज्ञान कैसा है मुनि माने ज्ञानवान उस ज्ञान उनका कैसा है तो अप्रतिहत ज्ञान है कैसा ज्ञान है अर्थात अप्रतिहत ज्ञान सील है ये इनका कभी भी ज्ञान रुकता नहीं है। कैसे है जो सोचते है। सब उनका हो जाता है ऐसे कौन है महर्षि कपिल है कौन है कपिल का उसके बाद दूसरा कहने जा रहा है कौन है इनके पंच दूसरे शिष्ट कौन है उनके आश्री आशुरी नहीं है भाई आशुरी के पंच से पंच से, से कहा के ईश्वर के, के, के तो सबसे पहले लिखने जा रहे हैं अपने जो शिष्य उनके बाद में आसुरे पांच उनके शिष्य तो उनमें कहे आसुर शिष्याय तस् आसुरमा नमस्या मने अनुकूल मने पीड़य तुम नमस्क यहाँ पर भी मुनि शब्द का प्रयोग किया है परंतु यहाँ क्या नहीं किया है महामुनि शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि इनको तो कोई उपदेशक था इनका क्या था उपदेशक है कौन उपदेशक है अरे आश्वरी का किसने बताया कपली इसी से क्योंकि महात्व का क्या था अनोप माने अप्रतिहत अनोपदेशकत्व का बोचक कौन था हमारा महत्व शब्द बोता था रहा अब यहाँ पर महा इसलिए नहीं लगा कि इनका कोई उपदेश है कि किसी ने इनको क्या किया है पढ़ाया है इसलिए इनके लिए केवल प्रयोग किया मुनि शब्द का प्रयोग किया क्या किया है मुनि शब्द का प्रयोग किया मान औपदेशिक ज्ञान वाले हैं ये कैसे ज्ञान है इनके दाता कौन है कपिल जी दाता मैंने कपिल जी ने तत्वों का ज्ञान कराया किनको कराया आसुरी नाम के शिशु को उन्होंने बड़े करुणा के द्वारा वहां का एक भाजपंच शिखाचार्य ने लिखा है आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठा कारुन कारुण्या भगवान परम परमर्थी आसुरयी जिज्ञास मानाया तंत्र प्रोवात तंत्र माने शास्त्र प्रोवात बताया किसको बताया इतने कैसे होता कारुण्ञ करुणा करके तस्मयी विद्वान उपसन्ना प्राहा और, और बहुत उसमें अच्छा देता है मुंडक में कि कौन कौन विशेषण गुरु आए हुए कारण ना करे आए तो से करुणा परम कारुणिको आया ना क्या करते परम कारुण को ब्रह्मनिष्ठं सरस्वती आगे आगे बोलो वाले तो बोलना है कितना ही परम कारण को नहीं इसी में है दन्यायेन न एनम उपदिशती परम कृपया अधन्याय दन्यायेन एनम आगतम शिष्यम उपदिशती आय वे शिष्य को क्या करने जा रहे हैं उपदेश, उपदेश करने जा रहे हैं फिर आसुरय प्रथम शिष्य थे आसुरी नाम के उसके बाद कौन आया तो नंबर तीन में पंच शिखाया पंच शिखा पांच चीजों का अर्थ दिया यहाँ पंच पंचशिखा क्या चीजें पंच स्रोतसी निष्णाता पंच रात्र विशारद पंच ग्य पंचकृत पंच गुण पंचशिखा स्मृत इसका नाम है पंचशिखा पंच स्रोतांशी पंच ये महाभारत का श्लोक है इनका कहना है पंच स्रोतांशी निष्णाता पांच स्रोत में होना ची उहा पोह कौशला निष्णात कहते हैं ह में निष्णात हो वह कौन कौन पांच रात जो विष्णु आगम फूलते पांच रात उसका ज्ञाता हो पांच यज्ञ आप जानते हैं वो जो नित्य यज्ञ होते हैं ना पंचयज्ञ उनको जानने वाला हो पंच कृत अन्नमय प्राणमय मनोमय इत्यादि है ना ये पंच ये कोश इनको भी जानने वाला हो यही सब को मिलाकर उन्होंने क्या कह दिया है पंच पांच पांच का सबक गिना है इनको मिलाकर उनका नाम क्या पड़ा है पंच, पंच, पंच सिखा स्मृता आगे लिख रहे हैं एक बड़ा सुंदर इतम जटा बन्नी सिखारू का पंच संति सा तपस्त शिखर स्मृता माने तीन तो ये हो गया जटा बन्नी सिखारूपा तीन और आगे तपस्ते जहा उभ तो कितने हो गए पांच वह एक जटा बन्नी शिखा रूपा पंच संत चमस्तके तपस्ो भया सा पंच सिखा स्मका ये तृतीय आचार में इतने विशेष इसका नाम पांच हैं शिखा जिनके सिर में मान इतने पांच शिखा ज्ञान से जो संपन्न है वो पंच सिख उसको किसने बताया आसुरी नाम के शिष्य ने अपने पंच शिखा नाम के मुनि को दिया क्या दिया अपने पंच सिखा नाम मुख कथा है ना तथा करके पूरा विशेषण आ जाएंगे पीछे से मन पंच सिखाया शिष्याय स्वशिष्याय स्व तो माने किसके शिष्य हैं आसुरी के शिष्य जो पंच सिखा उनको उन्होंने प्रदान किया अब आसुदी के बाद पंच सिखा के पास आया अब पंचशिखा आचार के अभियान किसमें किसके लिए बताने जा रहे हैं ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखी है इसलिए उनको भी कहने पंच शिखाय तथा ईश्वर कृष्ण आय उसी इसी प्रकार ईश्वर कृष्ण को भी हम क्या करने जा रहे हैं नमस्कार क्या करने जा रहे हैं नमस्कार आगा। कर दिया अब अवतरणिका तर्ण, लिख रहे हैं की पहला ऐसे लोग क्या है स्वामी जी याद है यहां पर पहला दुख घटक माने मान पहला सूत्रहीन का दुख से युक्त सूत्र युक्त पिल मुनि का हमको उठ नहीं रहा सूत्र तो तीन प्रकार के जो दुख हैं उन दुखों को निवृत्ति करनी है कैसे निवृत्ति करनी है आत्यांतिक दुख की निवृत्ति करनी है आत्यांतिक का मतलब होता है सदा सदा के लिए आत्यांतिक की क्या मतलब है मतलब सदा सदा के। माने जहां अंत बिना ही समाप्त हो गया है मतलब अब उसके बाद दुख कभी नहीं आएगा उसके पहले ये कई चीजें यहां पर विशेषण लगा क्यों जिज्ञासा करनी है क्या जिज्ञासा का हेतु है जिज्ञासा वही होती एक समन्त एक नियम है कि जिज्ञासा संदेह होना चाहिए जब तक संदेह और प्रयोजन नहीं होता तब तक जिज्ञासा नहीं होती जिज्ञासा के लिए क्या होना चाहिए संदेह और कोई न कोई प्रयोजन हो यदि संदेह और प्रयोजन नहीं है तो जिज्ञासा होती ही नहीं जिज्ञासा मतलब यदि किंचित ज्ञात हो यदि किंचित अज्ञात होगा तो स्पष्ट कि अवश्य कुछ हमको लाभ हो तो दो चीजें होने पर ही क्या होती हमारी है सर्वप्रथम तो यह सर्व लिखाई प्रतिपत्सम अर्थ प्रतिपादयिता प्रति अवधेय वचनो कदा प्रतिपत्ता अवधेय वचनोक्षावता चा चपादनय नय लोकिको ना परीक्ष का प्रेक्षावद उन्म्तवद उपे, उपेक्षेत साम चैषा प्रतिपक्ष अर्थ योग ग्या इति परमुषाथत शास्त्र विषय जानस परषाधनहेतुवात्षयजिज्ञाव दुखत्र जिज्ञा सदघातक हेतु तो। पाठ चे आवाज सबसे पहले लिखने जा रहे हैं यहाँ पर क्या यह खलू माने अस्मिन प्रपंच सागरे अर्थात व्यवहार भूम यह जो व्यवहार भूमि है संसार है इसमें कब व्यक्ति की सुनना चाहता अपेक्षा बताऊ का तात्पर्य है जो जिज्ञासु लोग है कौन लोग हैं जिज्ञासुओं के लिए आदर समादर का पात्र कम व्यक्ति बनता है जब उसमें कुछ हे उपाध्य विषय कुछ चीज होनी चाहिए क्योंकि परीक्षक क्या होते हैं कुछ लेना चाहते हैं कुछ छोड़ना चाहते हैं आपके पास कोई आएगा यहाँ पढ़ने तो कुछ छोड़ना चाह रहा है ज्ञान ज्ञान लेना चाह रहा है तो या हानोपादाय जो विवेक निपुण होते हैं उनको बोलते हैं प्रेक्षा वत मान प्रेक्षा अस्ती थी प्रेक्षावत कहलाते हैं माने सम दर्शन प्रकर्ष दर्शन प्रेक्षा जिनको अच्छी तरह से देखने की दृष्टि प्राप्त हो गई है क्या हो गई है उनको बोलते है प्रेक्षावत तेसाम प्रेक्षावाम प्रेक्षावतों का अवधे वचना मान समादर का पात्र कौन व्यक्ति होता है जो ऐसा होगा क्या क्या उसमें देने जा रहा है सबसे पहले एक विशेषण दे रहे हैं यह खालु यह माने अस्मिन व्यवहार भूमौ खालु यह अव्य है अलंकार अर्थ में माने बोलने के ढंग होता है कुछ शब्दों का प्रयोग करने से भाषा में सुंदरता लगती है तो इस व्यवहार भूमि में सबसे पहला प्रयोग किया प्रतिपत्तिम प्रति माने प्रतिपत्तुम माने बोधुम प्रतिपत्तुम माने बोधुम अवगंतुम इष्टम माने अभिलषितम जो जानने के लिए अभिलेषित है इच्छा का विषय भूत है उसका अर्थ क्या होता है प्रतिपक्षित जैसे सूत्र कर तो कर्म इसित माने इच्छा का विषय उसी प्रकार प्रत प्रति माने प्रतिपादन का विषय प्रतिपक्षित माने प्रतिपादितुम इच्छा विषयी भूतम मैने हम प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका जो विषय कौन होगा अर्थम क्या कहना चाह रहा है मैंने प्रतिपत सितम अर्थम मैने जो अर्थ को प्रतिपादन करना चाह रहे हैं उस अर्थ का प्रतिपादयन यार कर्म प्रतिपादन का कर्म कौन है प्रतिपितम अर्थम मैने प्रतिपत्तुम अवगंतुम इष्टम अभिलसितम जो अर्थ है वह अभिलसित अर्थ कौन होता है जो संदिग्ध हो सब प्रयोजन हो कुछ संदेह होगा कुछ हमको प्रयोजन होगा तभी जिज्ञासा का गोचर होता है तो प्रतिपक्षित माने जिज्ञासितम अंतिम अर्थ क्या हो जाएगा जिज्ञासा विषयी भूतम प्रतिपक्षितम माने जिज्ञासा विषयी भूतम प्रतिपक्षितम यह तीनों लिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा तीनों लिंग हो जाएगा ठीक तो प्रत्यपीशिता माने जिज्ञासा प्रतिपचित अर्थ प्रत्यपचितम वस्तु नपुंसक लिंग में इसलिए किं प्रति अर्थम प्रतिपादयन् अर्थ माने होता अभिधेय वस्तु वस्तु प्रयोजन माने मैने वाचा उसको जानते हुए फिर क्या कहना चाहे प्रतिपादयन् माने वाक व्यवहारेण निरूपयन बाघ व्यवहार के द्वारा क्या करते चले आ रहे हैं निरूपण करते हुए अर्थात सबसे पहले उनकी मनोगत जो भाव हैं उन मनोगत भावों का प्रतिपादन माने अपनी लेखनी के द्वारा लिखना पहले तो सम्मन में बना रहता है मनोगत भावों का प्रतिपादन माने मान बहिर्वन बाहर करते हुए संक्रामयन प्रतिपादयिता कहा करू प्रतिपादयिता माने बोधता प्रतिपादिता मन बोधयिता उपदेषता करता कारयिता कारयता मैं करवाने वाला कर्ता मैं करने वाला वाने। गंता मैं गमयिता माने भिजवाने वाला उसी प्रकार प्रतिपादिता मैने प्रतिपादन हाँ और उपदेशता उसी का अर्थ कह दिया बोधयिता माने समादर और अवधे वचन कर समादर पुरुषरण क्या होता है श्रमणीय वचना उसके आदर पूर्वक उसी आदमी सुनता है क्योंकि जब जिज्ञासित अर्थ को कोई बताता है तब तो अपना मन लग जाता है तब तो प्रतिपाशितम माने हो गया जिज्ञासितम अर्थ को प्रतिपादयन माने माने वाक्य व्यवहारे निरूपयन तीसरा और कैसा है अवधे वचन क्या हो जाता है क्योंकि जब वो हमारे जिज्ञासित अर्थ को बताएगा तो आदमी सावधान पूर्वक क्या करना चाहेगा सुना या कौन लोग सुनते हैं प्रेक्षा प्रेक्षावताम मूर्ख लोगों की बात नहीं है जो हे उपादे में निश्राद व्यक्ति हैं उनकी क्या हो जाता है आदर का वो पात्र बन जाता है प्रेक्षा प्रेक्षावताम अवधेय बचनो भवती कहा प्रतिपादय जो प्रतिपादय अर्थन प्रतिपक्षित अर्थम प्रतिपादय पुरुषा जा प्रतिपादय सा अवधेय वचनों के साथ दृष्ट हो प्रेक्षावतम प्रेक्षा व्यक्ति की दृष्टि में वो क्या हो जाता है अवधेय मन समादर का पात्र बन जाता है अर्थात उसका समादर पूर्वक उसके प्रतिपक्षित अर्थों को वो सुनने लगते हैं कौन लोग है प्रेक्षावतम इतने से ही नहीं कहने जा रहा और भी एक देने जा रहे हैं विद्युत विशेषण अप्रतिपितम तो प्रतिपादय यदि अप्रतिपचितम माने अजिज्ञासितम अजिज्ञासित माने संदेह प्रयोजन रहितम जो भी जिज्ञासा होती कहा होती है प्रयोजन में जब आप लोग पढ़ेंगे भामती नाम ग्रंथ वहां बहुत वनस्पति लिखते हैं व्यापक विरुद्धोपलब्धे आत्मा के विषय में न संदेह किसी को और ना कोई प्रयोजन है आत्मा को तुम तो तो नहीं जानते हो ज्ञान जानते हैं ज्ञानते आत्मा क्या है ज्ञान तो आत्मा अब हम तो लोग नहीं जानते हम लोग तो जानते हैं कि यही सब आत्मा है अब आप ज्ञान अ दिखना आपका आत्मा हो सकता है हम लोगों को तो, तो, तो यही दिख रहा है आप तो किसी को मन में यह है कि मैं नहीं हो सकता किसी का भ्रम है जब भ्रम है नहीं तो फिर आत्मा को भी समझे तो क्यों अर्थातों पर मुझे ज्ञाता करनी व्यापक व्यापक विरुद्धोपलब्धि है मान एकदम व्यापक विरुद्ध अर्थ उपलब्ध हो रहा है ना तो किसी को संदेह है और ना ही आप कोई प्रयोजन है ऐसा पूर्व पक्ष दृढ़ पूर्व पक्ष रखते हैं व्यापक व्यापक विरुद्ध उपलब्ध है तत्र संदेह सब प्रयोजन अर्थ जिज्ञास यहाँ संभव ही नहीं है इसीलिए भगवत पाद अवतरण कर रहे हैं इसमद प्रत्यय गोचर विषय विषय ऐसा मात्रा गया इसीलिए उन्होंने कहा अप्रतिकितम माने मैंने अप्रपित माने अजिज्ञास तो प्रतिपाद यदि अजिज्ञासित अर्थ का यदि प्रतिपादन करते तब क्या हो जाता कोई भी लो या अयम लोका जो सामान्य व्यक्ति भी नहीं सुनना चाहते उसको तो तो ना लौकिको ना भी परीक्षक परिता ईक्षण कुरी परीक्षक परीक्षक लोग क्या करते एकदम अच्छी तरह से उसको समझते हैं वो लोग तो कोई बात है नहीं है एक लौकिक व्यक्ति तो ने आदमी ढंग से ना पढ़ाया तो एक मूर्ख लड़का भी समझ जाता है कि ढंग से आज पाठ नहीं चला ये उसको सबको समझ गया। क्या पढ़ाई से मतलब नहीं है पढ़ाया नहीं तो ढंग से तो ये पता सबको चल जाता है चाहे कितना हो गज्र हो चाहे अच्छा हो या तो कहेगा इन्होंने पढ़ाया ढंग से नहीं आया तो मुझे समझ में नहीं आया जब अधिक कोई कहो क्या तुम तुमको इसका कहे तो, तो कहे भाई हमको समझ में नहीं आया तुम्हारे गुरुजी जी श्रद्धा कर रहे हो हमको तो नहीं लगा ढंग से पढ़ाए थे उन्होंने चलो आप कह रहे तो सकता हमारी बुद्धि काम हमने कर रही हो परंतु वो समझ जाता है कि नहीं समझ जाता है तो वही बात कहने इसलिए न आय लौकिका नयम परीक्षक जो भी चाहे लौकिक व्यक्ति हो चाहे परीक्षक व्यक्ति मैंने लौकिका अयम लौकिका यदि अप्र प्रतिपादन परीक्ष का अप्रतिपक्षितम अर्थम तो प्रतिपादयन प्रेक्षावत भी उन्मतवत तो उपेक्षक मन उपेक्षित तो मन उपेक्षा कर देंगे कौन लोग नहीं नहीं लौकिक नहीं प्रेक्षावत भी अयम अयम या लौकिका अप्रतिपक्षितम अर्थम प्रतिपादय मन इसमें करता कौ कर अयम लौकिका अप्रतिपचितम अर्थम प्रतिपादयन अयम परीक्षक अप्रतिपचितम अर्थम प्रतिपादयन् की भविष्यति प्रेक्षावध भी उन्मत्तवध उपेक्षेत तो। माने प्रतिपादन करेंगे तो विद्वान लोग क्या करेंगे इनकी उपेक्षा कर देंगे माने श्रद्धा का व पात्र नहीं बनेगा क्या नहीं बनेगा श्र का और क्या कहेंगे उनमत तब तर तो पागल पता नहीं क्या बोलता पता नहीं कितना बोलेगा हमको पूरा बोले बता नहीं को चला तो यही कह रहे उनमत तबत किम उपेक्षे इसीलिए कितना सुंदर अर्थ कह रहा कितने ढंग से बता रहे हैं कि बिना प्रयोजन की बिना संदिग्ध वस्तु को यदि करें तो जिज्ञासा के अर् नहीं है प्रतिपक्षितम मे जिज्ञासितम जिज्ञासित वस्तु वो होती है जो संदिग्ध हो और क्या प्रयोजन वाली हो और अप्रचित माने जो ना प्रयोजन वाली है ना जिज्ञासा वाली है ऐसे अर्थ का बताओ तो क्या होगा वो तो अप्रासिक हो जाता है हो जाता कि नहीं हो जाता है इसीलिए कहने जा रहे हैं तो प्रेक्षावध भी सात अथवा परीक्षकों साथ और इन अभी भी लगा अथवा इन दोनों से कोई विलक्षण भी हो फिर भी क्या कहलाता है वो वेक्षाविद भी उपेक्षित तो। उसकी तद और व्यक्ति के उन्मत्त की तरह कौन लोग उपेक्षा कर देते हैं लौकिक नहीं नहीं प्रेक्षावध भी उपेक्षित कह उपेक्षित लौकिका विद्वान अथवा परीक्षा कहा दोनों व्यक्तियों की उपेक्षा के कर्म यही दोनों कर्मवाच्य का प्रयोग किए कौन है ये दोनों है हाँ मान जायम लौकिका अयम परीक्षक किसी नहीं। का नहीं अप्रति महा नहीं, नहीं हो पाता है सम्मान का पातमन लोक सम्मान साम्यम नहीं हो सकता न नैसर्गिक लोक को प्राप्त कर पाता अतः सा चा यथित अर्थो जो ज्ञाता सन परम पुरुषार्था कल्पते इसीलिए कोसौ अर्थ जो प्रतिपादन करने से हमारे आदर का हम जिसका प्रतिपादन करें जो हम सबके आदर की पात्र बन जाए वो कौन सा अर्थ है सच है ऐसा वही था? मैंने जिसके प्रतिपादन वचने ने अवधेय वचना भगवती कहा जिज्ञासा का गोचर होता है वो कौन है तो बताने जा प्रतिपक्षित अर्था भगवती कौन सा अर्थ होता है मैंने प्रतिपक्षित माने प्रतिपक्षित माने जिज्ञास प्रतिपक्ष अवगंतुम इष्ट या अर्थ ईष्ट या अर्थ वही का चार जो अर्था ज्ञात सन मैंने कुछ ज्ञात होती हुई मन द्वारा इसलिए कहा यह अर्थ ज्ञाता होना चाहिए प्रतिपक्षित अर्थ हो अब कुछ उस में ज्ञात हो संदेह वही ज्ञाता ज्ञात हो ज्ञाता मरण द्वारा परम पुरुषार्थ आय परम पुरुषार्थ क्या चीज है पुरुषार्थ है दुख अत्यंत उच्छेद आय कल्पते भक्ति ज्ञानाय आय कल्पते कहीं आया है भक्तिर ज्ञान पूरा कारक पढ़ लिये कल्प सम्पद माने ज्ञान दायते कहां कहा है कल संपदा भक्तिर ज्ञानाय कल्पति वा भक्ति जब तक ज्ञान का रूप न धारण करे तब तक, तक भक्ति भक्ति नहीं हटूजी है कहते हैं भक्ति का तात्पर्य है कि ज्ञान को प्राप्त करा देना उसी प्रकार यहाँ कहने जा रहे हैं कल्पति सद चतुर्थी होती कल्प के योग में इसलिए परम पुरुषार्थ आए सह अर्थ भक्ति ही किम कल्पते हैं ज्ञानाय उसी प्रकार प्रतिपस्थित यु अर्था ज्ञाता सन किम कल्पते परम पुरुषार्था कल्पते व जो प्रतिपस्थित जो अर्थ है प्रेक्षावताओं का उनकी क्या हो जाता है परम पुरुषार्थ देने में वो क्या हो जाता है समर्थो भवती मन एसा प्रेक्षावता प्रतिपतिता मन जिज्ञासा गोचर विषय या अर्था किम भवती परम पुरुषार्थाय भवति इसलिए परम पुरुषार्थ होगा इति होगाी शास्त्र विषय ज्ञानस्य माने आप तुम लोग ज्ञान से प्रीक्षित मान प्रारब्धुम आच्छी लुका आच्छाच्छा इच्छा माने इप्सा कर तु ऋषि तुम हम बढ़ा तो बोलते हुए ईप्सा हाँ तो बोलो हाँ ईप्सा ठीक है और तो क्या हो जाएगा ईप्सित उसी प्रकार यहां जोड़ो यही तो लिखा ईप्सित प्रारिप्सित लिख दिया है प्रार्धुम कर देना क्या कर देना है कर देना। तो वही वाला अब वा यहां उसी कह रहा ईप्सित है ना अपरा माने प्रार्सित माने प्रार ईपिता प्रारिक सीता माने प्रार कौन धातु है यहां पर यहां पर पूर्वको यहां नहीं आरोप तो तो बताओ आरंभ करना आरंभ कौन धातु होगी बोलो आरंभ में कौन धातु है उसी से अक्ता प्रत्य बनेगा क्या बनेगा हाँ तो कौन होगा सो सो क्या हो जाएगा? क्या जाएगा उसी प्रकार लिखना है इति आर प्रार्भुम क्यों कहा प्रारूब अभिलषितम माने जो प्रारंभ करने का भूत तो जो शास्त्र उस शास्त्र का जो विषय तस्य जो विषया कौन विषय पंच विंशत तत्व निर्णय उसका विषय उसका तद जो ज्ञान उसको जो उत्पंच तत्व को विषय करने वाला जो ज्ञान है वही हमारा क्या है परम पुरुषार्थ का साधन पंचविंश तत्व ना व्यक्ता व्यक्त विज्ञान क्या पढ़े होना आप ही कह रहे हो ना दूसरी कारिका है व्यक्ता व्यक्त विज्ञान तो याद है कुछ ऐसे लाख पुस्तक बैठोगे तो भग जाओ कल के बाद में पूछेंगे हम कल सुन्ते सुन्ते आ जाएगा। नहीं नहीं, नहीं। याद करना है कार्य का सुनना तो आएगा जब याद रहेगा तब तो आएगा जब तुम्हारे पास गाड़ी रहेगी तब हम लोग सिखाएंगे कौन हुआ ये के सांखशास्त्र सा। उसका विषय क्या हुआ पंच पंचविंश तत्व का निर्णय सदगोचर ज्ञान मन तद जो ज्ञान क्या होता है परम पुरुषार्थ साधन का हेतु है इसीलिए का ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतु मन दुख का अत्यंत उच्छेद परम रूप जो परम पुरुषार्थ है उसका साधन व्यक्त व्यक्त का ज्ञान इन तीनों का विवेक भाई वही विवेक ज्ञान है उसी से क्या होता है हमारा मुक्ति मिलने वाली माने दुखत्रय का अत्यांतिक विनाश हो जाएगा क्या हो जाएगा ये छोटे छोटे पूछ देता है माने आत्यांतिक दुख निवृत्ति और न्याय के मेरी दुख निवृत्ति है तो ऐसे दो शब्द का प्रयोग कर रहे एकांतिक आत्यांतिक ऐसा शब्द का प्रयोग करोगे तो सांघ वाला आ जाएगा और दूसरे शब्द का प्रयोग करेगा तो न्याय वाला आ जाएगा अजय ही पूछ देगा नेट में तुमसे छोटा सा पूछेगा दोनों जगह दुख की निवृत्ति मोक्ष है क्या है वहां भी तो की निवृत्ति मोक्ष है यहाँ भी तो की निवृत्ति मोक्ष है परंतु परन्तु आ शब्द का दूसरा प्रयोग होता है थोड़ा वहाँ दूसरा प्रयोग इतना अंतर है और दोनों जगह क्या है दुख निवृत्ति निभुर। ही मोक्ष है अंत में शब्द जगह है ये तरह के शोकम आत्मविद्ध मान शोक निवृत्ति ही तो मोक्ष है शोक का मतलब प्रथम प्रपंच तो जैसा है दुख निवृत्ति पंच एक एक शब्द के प्रयोग से ही पूरे शास्त्र का बदल जाता है अतःदिवेक ज्ञानम तस् हेतुत्वात जिज्ञासा अवसारद विषयक माने दो पुरुषार्थ साधन जो विषयक जो सास उसका जो परम पुरुषार्थ का साधन जो दुखत्र विघात है तद विषय जिज्ञासा हो कि हमको दुख निवृत्त हो जाए इसलिए कौन परिवार पहला लेखी कार्यकाल में क्या कार्यकाल देखा दुखदिघाता मैंने तीन दुख कौन कौन तीन दुख है मैंने आप लोगों को सामान्य कोई कार्य है ना वो चौपाई तीन की चौपाई है कहो करें व्यापार जो कुछ हो इनका कहना है मैंने दुखत्रय त्रय संबंधात जिज्ञासा कर्तव्य तीन दुख के कष्ट के कारण क्या करना है हमको जिज्ञासा कहाँ जिज्ञासा करनी है तस् तस् दुखद से जा अवघातक नाशक जो हेतु जो कारण है कार का है कारण नाशा ना ना जो उसका कारण है किसके कारण दुख हो रहा है हमको उसका यदि सही से पता चल जाए तो जो रोग का सही सही रोग का पता चल जाए तो पीड़ा निवृत्त हो जाएंगे नहीं निवृत्त हो जाएंगे इसलिए कहें तद अप, अपमाने नाशक घातक तदअप घात के हित तो, कर्तव्य जिज्ञास किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं दृष्टि सापार्था अपारथा माने निवृत्ता, वो दृष्ट से ही जिज्ञासा क्या हो जाएगी अब? चली जाएगी, चली जाएगी। क्या दृष्ट उपाय है तो बताएंगे सबसे हम कौन कौन दृष्ट उपाय है औषधि औषधि खा लो हमको बुखार आया औषधि का दुख निवृत्त गया मन का संताप है किसी के प्रिय व्यक्ति के भियोग से वो लेकर आ खड़ा कर दिए हर्ष आ गया कोई दुश्मन आके सामने बैठ गया तो फिर पता चल गया दुख होने लगा उसको निवृत्त कर दिए हट गया आपको पानी बरसात हो रहा है दुकान के अंदर लेके चले गए तो जितने हमारा है तीनों दुख आध्यात्मिक आधिदैविक और आदि भौतिक तो ये जितने हैं इन सब का कोई ना कोई संसार में उपाय है जब उपाय तो उससे जब निवृत्त जिज्ञासा क्यों करें इतना बड़ा जीवन इसी खपा है दुख की निवृत्ति में तमाम उपाय है तो कह रहे हैं यद्यपि हो सकता है न एकांतता अत्यंतो अभाव मैंने निश्चित रूप से सदा के लिए वो दुख की निवृत्ति होगी उपाय से वो संभव अतः किन कर्तव्य अपात जिज्ञास तद अपघात के हेतु जिज्ञासा कर्तव्य उसके अपघात हेतु क्या करना चाहिए हमको जिज्ञासा करना चाहिए तो सामान्य इनमें कई प्रश्न बना रहे हैं एक दो तीन चार पांच पांच विकल्प दे रहे हैं इन पांच विकल्प को निवृत्त करेंगे क्यों जिज्ञासा करनी है कि नहीं करनी है इस पर शास्त्रार्थ शुरू कर रहे हैं सांग तत्व पहला प्रश्न था एवं ही एवं ही शास्त्र विषय न जिज्ञास यदि नाम जगती नश्या यदि संसार में कोई दुख के नाम की वस्तु नहीं होगी तो कोई जिज्ञासा करेगा नहीं करेगा कोई नहीं करेगा तो पहला यही प्रश्न की दुख है कि नहीं झगड़ा शुरू कर रहे की जब दुख हो तब ना हम करें एक तो दुख का ज्ञान हो और दुख होने पर हमको उपाय नहीं तो हम नहीं हटा सकते हैं इस इसमान कहीं से लोगों पर चलता रहता है कि अभी कोई उपाय नहीं है तो अंत में कहते हैं देखो दवा खाते रहो कुछ उपाय नहीं है करो करो मतलब इंतजार करो कब जाना है यही अंतिम उपाय उसका जब बढ़ जाता है और कोई अभी उपाय निकला नहीं है तो इसलिए आदमी फिर क्या करता है जो जो परिवार संबंधी जिन शांत हो जाते भाई जब आई क्या कर सकते हैं इतना उपाय था होगा उसी प्रकार कहेगा यह दुख का पहले पता चले फिर दुख के उपायों के विषय में ज्ञान हो ये सब करते करते पांच प्रश्न बना रहे हैं पहला क्या कहने जा रहा है ही। एवं दुणी ही मैंने इससे उत्तरात्र यदि यहाँ से, से शुरू कर उत्तर देंगे यदि दुखम नाम यहाँ से शुरू माने पहला यदि दुखम नाम जगती न भी देते दुख नाम की वस्तु संसार में नहीं शास्त्र विषयों शास्त्र का विषय भी, भी नहीं होगा और न जिज्ञास पहला हुआ एवं ही शास्त्र विषय किम न जिज्ञास का विषय क्या बताया जा रहा था इन्होंने दुख, दुख का नाश प्रतिपादन का तद विषय मन शास्त्र का जो विषय था पंचविंशत तत्व ज्ञान पंचविंश तत्व ज्ञान क्यों कर रहे थे किसी के लिए हम कह रहे हैं जब दुख होना जब दुख हो तो दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्र का विषय पंचत जो तत्व हैं, उनका हम ज्ञान करें जब दुख है नहीं तो हम क्यों ज्ञान करें? कोई कहने जा रहे हैं, दुख त करेंगे एवं ही शास्त्र विषय न जिज्ञासित ऐसे कोई शास्त्र के विषय जिज्ञासा नहीं कर देता यदि दुखम नाम जगति न अर्थात यदि दुखम नाम जगति न विद्यत तरी शास्त्र विषय न अन्वय करना यदि संसार में दुख नाम की वस्तु नहीं होगी तो वह शास्त्र का विषय जो था दुखात्यंतिक विघटक जो विवेक जनक उस विवेक जनक जो कौन है हमारा शास्त्र है उस शास्त्र में कोई शास्त्र का जो प्रतिपाद पंच विंश तत्व है उनकी कोई जिज्ञासा नहीं, नहीं करेगा। क्यों दुख के विघटक कौन है हमारा वही पंचविश तत्व ज्ञान उस तत्व ज्ञान का प्रतिपादन कब करेगा शास्त्र जब का ज्ञान हो जब दुख का समय हो तब ना किए जाए तो पहला है कि दुख है कि नहीं एक प्रश्न है दुखम जगती सद है सद है तो सत की निवृत्ति होती है गीता में क्या ना सुतो विद्यती भावो ना भावो विद्यती सता जो सत है उसका भाव कभी हुआ नहीं तो आप निवृत्त का ये दुख है तो हटा सकते हो नहीं हटा सकते नहीं है तब भी जिज्ञासा नहीं हो सकती है तो हटा नहीं, नहीं सकते हो सभी पंचवीं से तत्व तो ज्ञान से क्या ला क्योंकि दुख हटेगा ही नहीं है तो हर निवृत्त नहीं हो सदनिवृत्त नहीं होती दूसरा प्रश्न है सदवा ना जिहासित जी, तम। जिहासित माने क्या होता है ओहाक त्यागे ओ हाक त्यागे जिहासित माने त्यक तुम शक्य थे, थे तुम त्यक जिहासितम जो त्यक्तुम त्याग का विषय हो तो बोलते जिहासित जैसे आप तुम इष्टम इतम जो इच्छा का विषय ईप्छित है उसी पर माने त्याग का विषय वो जिहासित है जिहासित माने इष्टम इष्टम इति हासितम हासितम त्यक्तुम हासम जिहासित कर तुम उन पर तय करना हाथों बनेगा सुमन होगा मैं काम कहा स्लोभ तब तो न द्वित होगा जब स्लोभ होगा तब तो न द्वित होगा जो होते तो जब हो त्याधिगण की धातु तो हाथुम माने त्यक तुम जब त्यक तुम कब इच्छा होगी जब हमारा हाथुम माने त्यक तुम जब तक्त करने की इच्छा हो कब तक्त करने की इच्छा होगी जब दूसरा ज्ञान होगा मैंने जब दूसरा दुख का तो कोई छोड़ नहीं सकता तो क्यों जी ना जी हाथी न तुम स्थित जो वस्तु है उसको हटा ही नहीं सकते हैं तो त्याग करने की इच्छा होगी नहीं होगी कभी गड़बड़ा के दूसरा भी यदि है न जिहा सीतम जी सीतम माने न त्यकुम स्तम उसको छोड़ा नहीं जा सकता है यदि दुख है तो पुरुष प्रश्न के द्वारा उसका अपनयन संभव नहीं है जब संभव नहीं है अतः न जब दुख है जब हमारे हम लोग पढ़ लिख कर उसको हटा ही नहीं सकते हैं तो पंचविंशद तत्व ज्ञान करके क्या करेंगे कोई प्रयोजन नहीं हमारे थे। इसलिए दूसरे तरह से भी पंचविंश तत्वों की जिज्ञासा से कोई लाभ नहीं है क्यों राम प्रसाद यदि है तो हटाया जा सकता है नहीं हटाया जा सकता क्यों ना जिया सीतम क्यों रामकृष्ण जो बस वस्तु तो हटाया सकते तो क्या तुम ना वस्तु तो तो नहीं कर सकते हैं का काल्पनिक मान मानने उस पर थोड़ा शुरू कर रहा है अतः यदि जिहासित यदि छोड़ा जाए वो एक तो नजिहासितम जिहाद अशत्यम कुता सत्यम उच्छेद असत्यम क्यों असत्यम असत्यम समुच्छेद समुच्छेदा माने दो प्रकार से समुच्छेद होता है वस्तु का तरह से होता है कौन कौन दोता एक तो क्या हो दुख से अथवा काल्पनिक इसी कारण से वो क्या हो सकता है हट सकता है इसके पहले वो नहीं हटेगा इसलिए तृतीय विकल्प उन्होंने शुरू किया पहले कि सद हुआ यहां तक हुआ यहाँ जिहा सितंबा ये हुआ मैंने छोड़ सकते हैं तो किसको छोड़ सकते उसके लिए तीसरा कल्प करने कहा से जिहासितम बा मान त्यक तुम मा यदि यह हम छोड़ना चाहते हैं दुख को तो पुरुष प्रयत्न को नहीं कर सकता जब नहीं कर सकता शास्त्र का विषय नहीं हो सकता क्यों तो उन्हें बताया दुख नित्यत्वा नित्य पहला हटा तो सकता है पुरुष प्रयत्न कित तो वस्तु को हटाता है अनित्य की नित्य अनित्य अनित्य वाली को नहीं हटा सकता इसीलिए कहना जा रहे हैं असक्यम समुच्छेदम यदि वो हासित भी हो फिर भी उसका समुच्छेद असक्यम मान असमर्थ हम हटा नहीं सकते पुरुष पर क्यों नहीं हटा सकते असक्यम समुच्छेदता समुच्छेदता कहां का रूप है कोई त्याग करने में कोई व्यक्ति समर्थ ही नहीं है उत्ते प्रत्यांत आए इसलिए समुच्छेदता समुच्छेद कै प्रकार से होता है युधात दुख से या तो दुख का नित होने में समुच्छेद नहीं हो सकता है अथवा उसके हमको उपाय का ज्ञान नहीं होगा तभी नहीं दुख हटेगा या तो नहीं तब नहीं हटेगा अथवा असाख्य क्यों होता है, है। उपाय के ज्ञान क्या हाँ पहला कहूँ कि दुख नित्य इसलिए नहीं हटाया जा सकता है दूसरा दिया हेतु तद उच्छेद उपाय अपरि मन उच्छेद का जो उपाय उसका क्या हो गया ज्ञान नहीं हुआ इसलिए हम क्या नहीं कर सकते हैं उसे उच्छेद नहीं कर सकते है तब विवेक ज्ञान उसमें साधन नहीं होगा जब विवेक ज्ञान साधन नहीं होगा तो शास्त्र का विषय पंचविशत तत्व तो तत्त्व तो तो तो भी नहीं होंगे तो उनकी जिज्ञासा हम क्यों करेंगे जब हमको उपाय ही नहीं पता चल रहा है जान भी ले हटा नहीं सकते हैं तो लोग कहते छोड़ो ऐसे काम से जो हमसे हो नहीं सकता है ये ले कहा है ना क्या कहा मत कृति साध्यम इदम कार्यम मदिष्ट साधनम मान कोई वस्तु है यह मेरी इच्छा की पूर्ति कर सकती है आपको कहा जाना है काम समुच्छेदी ये शुरू कर दिया चौथा वाला क्या सक्यमु समुच्छेदी यदि उसका नाच संभव ही है शास्त्र विषय ज्ञानस्य ज्ञान माने वो शास्त्र का विषय नहीं है ज्ञान उन ज्ञान का ज्ञान उसमें उपाय नहीं है क्या नहीं कहना चाह रहा है, है? सास्रुण माने शास्त्र सास्र का माने मान्य प्रकृत शास्त्र विषय जो ज्ञान है तद अपनयन साधना आपने माना परंतु वो संभव नहीं है वही कहने जा रहा है कि यद्यक्षेद है परंतु शास्त्र विषय से ज्ञान से अनुपायत्व जो शास्त्र विषय ज्ञान वो उसका उपाय नहीं है और तीसरा देने जा रहे हैं सुकरस्य उपाय अंतर अरे सरल सरल तमाम औषधि खा खू के उपाय अंतर बैठे हैं तो ये पंच चौस तत्व क्या करने से क्या लाभ है जब दूसरे हमारे सरल सरल उपाय अंतर जब सदभाव है उसी से दुख की निवृत्ति हो जाएगी तो पंचविश तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए नहीं करनी चाहिए जिसे लोग बड़ा सुंदर सुंदर अब यहाँ तक हो गया कितने पक्ष हुए पांच पहला हुआ कि दुखम नाम जगती नास्यात सा विषय न जिज्ञासे दूसरा था सदवा न्यासी ज्यासी उठा असख्यम तुरने बता दिया कई से कई तो से क्योंकि दुख से नीत्यवाद सदुछेद पारिज्ञा स्थिराया चौथा सप्त समुच्छेद विषय अनुपाया पांचमायांतर सदभा न चौथा वाला ये हुआ समुच्छेदी शास्त्र ज्ञान शास्त्र पंच विंश तत्व वह उसके उपाय उपाय नहीं है अनुपायत्व वो उपाय न होने से उससे हटेगा नहीं और यदि मान उपाय है भी तो कठिन उपाय है इसलिए अंतिम कह दिया कि उपाय से हट जाएगा तो क्यों साख तक पढ़े इसीलिए शुक्र से उपायंतर से सद्भाव ये पांच पक्ष अब उनके शुरू करें पहला पक्ष हटा रहे न तावत दुखम नास्ती तत्तावत दुख मनि पंच पक्षेश पहला आपने कहा था दुख नहीं है पहला क्या था दुखम नास्ती फिर क्या था नापी अजिहासितम इति ऐसी वस्तु ने कि दुख नहीं है और हम छोड़ना नहीं चाहे थे अभी तो दुख का है और हम छोड़ना भी, भी चाहते हैं अतः उत्तम क्या कहा दुख त्रया क्या है दुखत्रय त्रय करना शुरू कर दिए दुखा नाम त्रय दुख त्रय इति त्रय मुनित्र आया कहीं पर मुनित्र हाँ मुनि नाम त्रय वही हो गया मुनित्र उसी प्रकार दुखा नाम त्रय ये दुख तत् वो तीन दुख कौन है जो दुखत्र है कौन कौन दुख है गिना दिया तत् आध्यात्मिक आभिभतिकम आभिदिक आत्म अभीति क्या विग्रह आत्मनि अध्यात्म तम अधिकृत आध्यात्मिक आध्यात्मिक अध्यात्म इत आध्यात्मिक उसी प्रकार एक अनुषद का दीनांच वह पद को वृद्धि हो क्या बनेगा आध्यात्मिक आदि भौतिक आधि दैविकम आध्यात्मिक की स्वयं सब भेज लेकर इसलिए हम बता नहीं रहे तत्रापि आध्यात्मिकम द्विविधम आध्यात्मिक दो प्रकार का दु, दु, दु, दुख दुह खन दुखम सामान्य विपत्ति दुख करोगे दुह दुष्ट कर्म जन्म खनती दुखम जो हमारे दुष्ट कर्म से जन् जो फल है उस फल भोगने की जो प्रक्रिया है वही है दुख फल भोगने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम क्या है दुख? दुष्ट हमारे कर्म है उनसे क्या जो भोगने का जो ढंग है कैसे ना बड़ा भोग भोग रहा है दुख है तो क्या कहते है? दुख होने से हमारा पाप निवृत्त हो गया क्या हो गया पाप निवृत्त हो जाता है इसीलिए दुख का अर्थ क्या हुआ दुख माने दुष्टम दुष्कर्माधिकम खनती दुखम दुख आ जाता है तो हमारा पाप कर्म नष्ट हो जाता है ये दुख का वो कई प्रकार से है वो दुख तो बताने जा रहे हैं तीन उन तीन के कई भेद हैं आध्यात्मिकम दुखम द्विविधम आध्यात्मिक दुख दो प्रकार दुण। काौन, काौन? दुण। दुण। का कौन कौन शारीरक सं अर्थात यहाँ पर जो आत्म शब्द है वह किसको लेकर कि आत्मान देहम अधिकृत्य माने जो शरीर को लेकर आत्मा माने दे भी होता है क्या होता है दे, दे। आत्मा माने जो दे है। उसे जाय माने ये दोनों दुख है अभी देखिए आपके शरीर में कुछ लग जाए तो मन में पीड़ा होने लगेगी तो मन का शरीर से बहुत संबंध है और आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं और कोई अप्रिय घटना कान में सुन ले तो मन में पीड़ा होगी शरीर में।, मन में पर मन के बाद पूरा शरीर जलने लगता है अरे हो जाता, शरीर में दर्द हो जाता है बेचैनी हो तो जाती है वो किसकी तरफ से हो गई मानसिक इसके मतलब इन दोनों का बहुत संबंध है मन का और शरीर का एक दूसरे के दुख से दोनों क्या हो जाते हैं व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ आत्मा का तो क्या किया जाता है उस आत्मा तो कुछ होता नहीं है तो माने आत्मानम देहम अधिकृत जायमानम य के जितना है उसका नाम है धातु वैषम्य से जाये मान जो दुख है अंताकरण में जाय मान जो काम आदि निबंधन जो दुख है उस सब का नाम है आध्यात्मिक दोनों दुखों को काम मनोविकार से जाय मान जो दुख और ज्वर आदि पीड़ा से जाये मान जो शरीर में दुख इन दोनों दुखों का नाम यहाँ क्या है अर्थात मान लीजिए माने दैहिक और मानसिक माने अंतकर्ण माने सूक्ष्म शरीर में जायमान दुख अंतकर्ण माने मन उनमें जायमान जो दुख स्थूल शरीर में होने वाले जो दुख इन दोनों दुखों का नाम है आध्यात्मिकम द्विविधम शारीरम मान शरीरम अधिकृत हुआ था शारीरम और मनस भानसम दुखम शारीरम कैसा दुख है बात, बात माने वायु विकार पित्त हुआ इसलिए जो तो चिकनापन है इनका कम ज्यादा हो जाने से बैषम हो गया आपके शरीर में विकृति आ जाती दुख होने लगता पीड़ा होती मानसम काम क्रोध लोभ मोहिषा विषय भेद विषय विशेष अदर्शन निबंधन दोनों पहले काम है काम आदमी का क्या कहता है कामेश क्रोधेश समुद्भ कामादती क्रोधा काम जो आत काम है पूर्ति न होने पर क्या क्रोध हो कामना नहीं पूर्ति मनोराज में तभी दुख होता है क्रोध है फिर लोभ है मोह है भय है ईर्ष्या है विषाद है विषय विशेष का दर्शन न होना जिसको हम चाहे उस व्यक्ति न दर्शन होना युवा दर्शन हो गया इस निमंत्रण निमित्त तक सब क्या होता मानस दुख होता है सर्वचयित आंतर आंतरिक उपाय आप आंतरिक नहीं आए इसमें आंतरो उपाय साध्यवात आध्यात्मिक दुखम माने सर्वम चयित मान शारीरिक मानसिक जो दुख है वह आंतर उपाय साध्यत्वात माने आंतरिक और आंतर वही चीज है इसमें कह दिया उसमें आंतरिक कह दिया तो आंतर उपाय साध जिस निवर्तनीय पर्याय माने अंतर उपाय से उसे हटाया जा सकता है माने जो अंदर वाले हैं अन्न भोजन पानी ढंग से कर दोगे शरीर स्वस्थ हो जाएगा जो प्रिय आदि वियोग आदि हुआ है उसको ला कर रख दो काम क्रोध किसके कारण हो रहा था हमको आप क्रोध के समझ नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ने लगे क्रोध शांत हो गए हुआ कि नहीं हुआ तो वही ये सब उपाय हुए यही अंतर उपाय हो गए सिर्फ ने है आंतर उपाय साध नि आध्यात्मिक आध्यात्मिक दुख दूसरा दे रहा है बाय उपाय माने तो हुआ आंतरिक जो उपाय उल्टा चीज उनकी द्वारा जाय माने ये दुख है बात कर अंतर उनकी निवृत्ति भी औषधि से हो सकती है परंतु आतिक पहले कह नहीं होगी इसीलिए कह दी अन्न भेष दवाई के द्वारा निदान आदि के द्वारा इनका उपाय बैठे हटाए जा सकते हैं।, हैं वो सब क्या कहलाते हैं आध्यात्मिक कहलाते हैं जो हमारे शरीर में औषधि आदि के माध्यम से शरीर आंतर हो गया उसकी अपेक्षा दो बाह्य दुख हैं। जो हमारे शरीर से अतिरिक्त शरीरों के द्वारा जन्म है वो सब कौन कहलाएंगे बाह्य दुख बाह्य में कौन कौन आया बाय उपाय साध्यम मन बाय उपाय निवर्त्यम नि नि नि हटाए जाने वाले दुख कौन है दुख दिधा आदि भौतिकम आदि दैविकम आदि भौतिक मन भूतानी भूत मन जरायु अंडरस्टूड सिद्ध सुने हो यही हम सब भूत हैं जो हम लोग आपस में प्राणियों के द्वारा एक दूसरे को दुख दिया जा रहा है ये कौन हो गया वो अभी चुनाव के समय वो उसको गाली दे रहा है उसको गाली दे रहा है कौन सा हुआ सब ये हुआ आदि भौतिक भूतों से जो हम बने शरीर हैं इनके द्वारा होने वाला दुख हो गया आदि भौतिक और अभी वृष्टि हो गई भयंकर एकदम भयंकर सूर्य ने आग कौला फेंकने लगा जो हो गया आधिदेविक मानसिक सुख भी तो आधिभौतिक मजा कैसे आएगा भूतों के द्वारा भी तो आधिभौतिक मानसिक सब तो दुख शरीर में होने वाला है मन में परंतु इनकी किन किन उपाय से आ रहा उसका भेद बता रहे हैं ये कौन दे रहा है? ये दुख के जो दाता हैं, उनके भी दुख का तयविद्य है दुख तो हम ही शरीर में अनुभव होगा कहीं बाहर होगा क्या दुख तो शरीर में मन में ही अनुभव होने वाला है परन्तु उसके किन किन उपायों से ये आ रहे हैं उनकी बताने जा रहे हैं और उन बाह उपायों के लिए बाह्य दुखों के लिए बाह्य उपाय चाहिए आंतर दुखों की निवृत्ति के लिए आंतर उपाय चाहिए तो सर्वप्रथम कहने जा रहा है आदि आधिभौतिक और आदि आधिदैविक आदि भौतिक कौन हुआ जो हम प्राणी गाय ने किसी को मार ये कौन सा हुआ आदि भौतिक हुआ सांप ने काट लिया आदि अवधभतिक हो गया प्रेम ऊपर गिर गया अरे ये भी तो उद्भिद है उद्भिद है ना ये चार प्रकार के है ना तो ये कौन हुआ और बाढ़ आ गया इससे आदमी ये आज भयंकर भयंकर तूफान आये सब वही करने जा रहे हैं इति है आदिमान पशु शरीर शरीर सिर्फ वही शरीर सिर्फ स्थावर निमित्त ये चारों प्रकार के प्राणी है ना उन प्राणियों के जायान जो दुख है और आदि भौतिकम यक्ष, राक्षस विनायक है ग्रह आवेश निबंधन किसी के अंदर यक्ष घुस जाता है राक्षस घुस जाता शरीर न अच्छा देख जाता कि यक्ष ऊपर चढ़ा है राक्षस घुस गया है विनायक कोई है वो आगे ग्रह विशेष है उसकी द्वारा क्या हो गया है शरीर में आ गया इन सबका नाम क्या आवेश आवेश जोड़ देना है उनके आवेश निबंधन कौन सा दुख है आदि ग्रह कर वाले है? नहीं लिखा है क्या लिखा नहीं ग्राहेकर ग्राहेकर वेस। आ राहुल दूध मंगल नहीं नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप जा रहे हैं शरीर में होता है ना वेश के हट जाएंगे क्या जा रहा है कौन वाला होगा देवानीन विशेष देव जाति विशेष देव जाति विशेष का नाम बिनाय है उसके द्वारा जिसके अंदर भूत जाता है वो सब शरीर में आवेश होंगे नहीं लोग गाँव देहात में तुम तुम कहते हैं प्रेत चढ़ गया भूत चढ़ गया चलते हैं देखें आप? देखे आप कहां देखे थे अच्छा ठीक देखे तो कोई बात नहीं हम चले आप लोगों को तद एत Что-то